सुधारे नोद काम चंद्र की सुषहनु मान की गयी जो आ तुम क्या तीन सौ पैतालीस को तीन सौ सैंतालीस मोद प्रमोद दिवस सब माता न चरण शिथिल भय गाता राम दर सहित अनुरागी कर छन साज सजन सब ला दिन दिदि विधान बजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा सागे हरदूग पल्लव फूला भाजने भाजने। पान पूग फल मंगल लाजा अक्षयकुर लोचन राजा मंजुल मंजरी तुलसी पुट गट सहज सुहाये मदन सगुन जन नीली बनाए सगुन सुगंधन जाहे दखानी मंगल सतल सजह सब रानी बसीहारती बहुते विधाना, बहुत विधाना। मुद्रित करें, करें कल मंगल गाना कनक थार भर मंगल ने कमल करें प्रिय मात चली मुद्र परिछन कर स्मरण करें अयोध्या और जनकपुर ऐसी चल कर बारात नगर के बाहर तक पहुंच गयी और नगर में सजावट होने लगी राजभवन में भी खूब सजावट और आनंद उठा गया तो नगर के बाद अब राजभवन के अंदर जो तैयारियां हुई उसका वर्णन चल रहा है मुख्य बात ये प्रसन्नता की बात सब प्रसन्न है, है। हैं, है प्रमोद जनकपुर में पहले तक की घटना में तो संसद था तनाव था लेकिन धनुष टूटने के बाद उसके बाद आनंद प्रारंभ हो गया और जो बीच में बाधाएं राजाओं की थी वो बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त हो गयी परेशान भी आए वो भी एक प्रकार की बाधा बने वो भी समाप्त हो, हो गयी बस उसके बाद से सब बाधाएं समाप्त हो गयी और आनंद ही आनंद सब विवाह में आनंद रहा सब विवाह के बाद में बड़ा लौट करके आ रही उसमें सब में आनंद ही आनंद इसमें सूचना इस बात की है कि की धनुष की मोह समाप्त होने पर व्यक्ति के पूर्व संस्कार जो कुछ और चले आ रहे होते हैं मोह के नष्ट होने के बाद वो भी जहाँ नष्ट हुए समाप्त हुए तो व्यक्ति के जीवन की की समस्याएं समाप्त सब प्रकार की अशांतिया अमंगल के जितने भी कारण हैं, वो सब समाप्त हो जाए उसके बाद परम शांति परम दुश्राम परम आनंद तो ये धीरे धीरे सच्च करके अपने आंतरिक जगत में मोहाती की स्थिति प्राप्त करने के लिए संदेश आनंद का तत्व तो क्या है आनंद कैसे प्राप्त होता है उसका शास्त्र जो है उसका निरूपण करते रहते हैं, तरह तरह से बताते रहते हैं आनंद एकमात्र परमात्मा ही है परमात्मा की प्राप्ति के बिना कोई आनंद नहीं संसार के सुखों में जो आनंद मानते हैं वो भ्रांति है धोखाधड़ी है ये सुखा भार सुख का आभार संसारी सुखों को सुखा भास कर जिसे स्वप्न हो प्रती है उसमें कुछ तत्व नहीं तो है एक मात्र जो कि सुख संसारी मूल तत्व परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त पर करें परमात्मा की प्राप्ति को मैंने मोह की निवृत्ति हो मोह से छूटे परमात्मा की प्राप्ति हो उस परमात्मा भाव में रहें तो परमात्मा का आनंद में उनकर प्राप्त तो उसी आनंद का वर्णन देखते सर्वत्र आनंद जहाँ कही देखते है वहाँ जनकपुरी में सब देवता प्रसन्न हैं, महाराज दशर प्रसन्न हैं, जनकपुर वासी सब प्रसन्न है आनंदित हो चुकी हैं, वहाँ जनक जी बहुत खुश है प्रसन्न है वो सब बहुत प्रसन्न है वहाँ के जितने और आयोजक है वहाँ पे सब विवाह आदि की तैयारी करने वाले लगे हैं कार्यों में लगे उसमें वो सब प्रसन्न हैं मागत सूच ये सब प्रसन्न हैं सबकी प्रसन्नता का वर्णन अब यहाँ प्रसन्नता का वर्णन कर रहे हैं कौशल तो अदरानियों का उनकी प्रसन्नता का वर्णन वो भी सब बहुत प्रसन्न है इसलिए उसका बार बार इसी का उल्लेख करते है तो यहाँ कहते हैं मौद प्रमोदाता सब माता मौध प्रमोद के वर्ष में यहाँ अन्य माताओं का तो उल्लेख नहीं है लेकिन कौशल्या का और सुमित्रा का विशेष रूप से है इन दो माताओं का वर्णन आता है शुरू किया था दो रेत पहले कौशल्या कौशल्यादारी कौशल्या इत्यादि भगवान राम की माता नहीं है सब सुख आदि कह करके मैंने अन्य सब राज्यों को भी बोल दिया लेकिन कौशल्या जी का नाम नहीं दिया आगे सुमित्रा जी का भी नाम ले देते मैं ही यहाँ ही कहते हैं मोद प्रमोद सब माता सब माता मोद प्रमोद से के दिवस है मैंने वही उनके ऊपर आनंद छाया हुआ उनके हृदय में तो आनंद एक प्रकार का इमोशन है प्रेम है आनंद है सुखानुभूति है ये मानसिक स्तर पर एक प्रकार के इमोशन हैं संवेद इनके प्रभाव में जब इनकी अधिकता प्रबलता होती है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर पर क्या पड़ता है शरीर में शिथिलता शरीर की विस्मृति होती है शरीर की शुद्ध भूल जाती है और शरीर शिथिल भी होता है ये लक्षण उसके हैं, इसलिए ये बता रहे हैं कि माताएं सब प्रसन्न हो गये तो उनके शरीर शिथिल हो गए और उनके लिए उठना बैठना चलना मुश्किल हो जाए कहते हैं ही न चरण शिथिल भय गाता उनके चय चलते नहीं मन चये जल्दी जल्दी दौड़े भागे वो सब उनमें नहीं होगा शीतुलता आ शरीर में भी शीतुलता आ के अधिकता के कारण है और ये सब एक तो ये प्रसन्नता की बात और दूसरे प्रेम की बात कि राम दर्शन हो तो सब अनुरागी अनुराग मन सब प्रेम है भगवान शाम भगवान राम के दर्शन प्राप्त होंगे फिर वो तो उनको देखेंगे तो उसके प्रेम के कारण से सब प्रेम की बहुत अधिकता है मोद और प्रमोद वैसे मोद माने भी सुख है प्रमोद के माने भी सुख है मोद में एक प्रा लगा प्रमोद बना दिया गया है <kuh> तो प्रात मन हो गया प्रकाश अधिक मोद तो मोद है ही है अब प्रमोद हो गया और अधिक हो गया तब ये मोद दोनों जब एक ही अर्थ रखते हैं तो दो दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया अब इसके लिए तमाम संतों ने जो कथा को सुनाते हैं अपने अपने ढंग से उन्होंने, उन्होंने उनका अर्थ लगा लिया कोई कहने लगे की मोद जो है वो सब भाई आ रहे हैं तो सभी भाइयों, सबकी बबुओं जितनी हैं, उन सबके दर्शन प्राप्त होंगे उसका मोद है और भगवान राम के दर्शन होंगे ये प्रमोद ये, एक उनका मोद प्रमोद में भेद करके लग गया मोद कहा प्रमोद किसी ने कहा की देखो सब बरात सब आ रही है महाराज दशरथ आ रहे हैं, सब बरात के लिए तो मोद है और भगवान राम के और चारों भाइयों के चारों बबुओं के उनके दर्शन प्राप्त होंगे तो उसका प्रमोद है ऐसा करके लेकिन अपने कहीं कहीं ये भी बोलते हैं कोई कोई कहते हैं कि देखो तो ये मोद प्रमोद एक ही बात है मुहावरा है इस प्रकार सब उस समय मोद प्रमोद छाया हुआ प्रमोड प्रमोड सब सुखी है मन मोद प्रमोदी है और अत्यधिक सुखी सकते मन में एक प्रकार के मोद प्रमोद एक साथ बोलना है मुहावरा मान करके भी आप लगा लेते हैं वेदांत के अनुसार ये है की जो बस अपराप्त है लेकिन प्रिय है तो उसके लिए मोद और जब वो वस्तु तो प्राप्त हो जाती है तब तो उसे प्रमोद कहते हैं। अभी तक तो बरात गई हुई थी जनकपुरी में और वहाँ सीता जी का भगवान राम का चारों भगवान का विवाह क्या हुआ वो तो रानियों के मन में मोद था लेकिन बरात वो कार्य संपन्न करके विवाह होकर करके आग भी गई नगर में तो अब उपलब्ध हो गयी सब भगे और भगवान राम अब रहे हैं तो उसके कारण से उनके मन में प्रमोद हो जाए वेदांत के अर्थ में प्रकाश हो गया दोनों हो मोद भी हो गया प्रमोद भी हो गया इस प्रकार से सब मोद प्रमोद में छाई हुई है सब उनके हृदय में आनंद ही आनंद भरा हुआ है लेकिन ये कथा के रूप में तो इस प्रकार से देखे आनंद इस प्रकार के, लेकिन आनंद है किस बात का भगवान राम का उनके प्रति प्रेम है उसी का आनंद इस है इसलिए जब जब राम दर्शे अति अनुरागी भगवान राम का दर्शन प्राप्त वाला है उसी प्रेम में भगवान राम के प्रेम में बहुत अधिक अनुराग उसका होने के कारण से सब मोद प्रमोद उसी में इसको मैंने यह है कि यदि मोह दूर हो परमात्मा में प्रीति प्राप्त हो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो तो व्यक्ति के ऊपर मोद का अनुभव होने लगे वही आनंद को जीवन में आने लगे ये आध्यात्मिक आनंद एक अद्भुत वस्तु है ये संसारी सुखों जैसा नहीं ये आध्यात्मिक आनंद व्यक्ति को जब तक जब अज्ञान की निवृत्ति हो मोह की निवृत्ति हो संसार में जहाँ आसक्तिया वो छूट है परमात्मा नहीं प्रेम उत्पन्न हो इस प्रकार का जो आनंद अपने हृदय में उत्पन्न होता है उसको, बोलते हैं। उसको समझने का प्रयास परछन की तैयारी कर लेते हैं परछन करने द्वार पर आएंगे तो कल उनकी आरती होगी इसलिए उस आरती को परछन करते हैं जनकपुर में भी देखा था जब बरात पहुंची राजभवन के सामने तब वहा वो सब स्त्रियाँ परसन की तैयारी करके द्वार पर पहुंचे आरती लेकर के पहुंचते हैं तो जो द्वार पर आरती होती है परसन कहलाती है। फिर उनको भगवान राम को सीता जी वगैरह सबको घर अंदर ले गए तो वहां पर उनके ऊपर बैठा गया और उसके बाद फिर हुई आरती तो उसके फिर वहाँ परछन नहीं जाते वहाँ फिर आरती कहलाती इसलिए यहाँ परसन की तैयारी द्वार के ऊपर जो आरती होनी है तो उसके लिए थाली में दीपक और मांगलिक वस्तु सजाई जाने लगी विविध विधान बाजे बाजे बाजे ने और और मंगल मंगल मंगल के बजने बजने लगे की सूचना वाले जहां बाजे, बड़े से वो तो नगर के बाहर बागे बजी रहे थे बरात उनके पास बाजे थे और यहां पर भी बाजे बजने लगे राजभवन में भी बाजे बजने लगे ये तो तैयारी कौशल्या जी है वो तो आरती लगी परिशन का कार्य उनके हाथ में था उनको करना था अब सुमित्रा जी क्या करें? तो वो भी तैयारी करने लगी उन्होंने क्या किया मंगल मुद्र तो सुमित्रा जितने मांगलिक सामग्री थी वो सब सुमित्रा जी ने तैयार की अब आगे देखो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जितनी मंगल सामग्री है वो तुलसी भाषी जगह गिना देते है अब वो बार बार हर जगह नहीं बताई जाएगी जिनको ये पूछे कोई कि मंगल साथ सजाए गए, गये मंगल साठ सजाए गए तो मंगल साथ क्या सजाए गए है यहाँ पर इतने चीजें याद कर लें, क्या क्या हैं? फूल, है अरग, दूब, पल्लव, पान, भल, मंगल मूल और अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी इतने सब चाहे मंगल सामग्री है अगर इनको कहीं कहीं अर्थ देखने हो तो अर्थ देख लो इनको हरब तो मैंने हल्दी मंदिर की सामग्री में से हल्दी दूध घास की जो है वो भी मांगलिक वस्तु है दधि दही मांगलिक वस्तु है थाली में ये सब सजाए जाते हैं तो थोड़ा सा दही भी रखा जाता है ये दूध भी थोड़ी रखी जाती है पल्लव पल्लव मैंने पत्ते उसके जैसे आम के नए पत्ते जो है उनको पल्लव कहते हैं फूल बहुत प्रकार के तरह तरह के फूल हैं, तो सब प्रकार के फूल सजाए गए और पान पान तो जानती उसको वो भी मंगल की वस्तु है और पूर्व फल के माने कु फल सुपाड़ी वो तो भी मांगलिक वस्तु है दक्षिण में अभी देखा हुआ जहाँ पर उसके प्रकार, उस प्रकार के रीति रिवाज नहीं दक्षिण में जब लोग इस प्रकार से आरती करते हैं और ये पूजन किया जाता है तो जो सुपारी रखते होती है मांगलिक वस्तु सिर के ऊपर ऐसे भुमाई, ऐसे भुमाई, अभी देखा वहाँ ऊना में भी ऐसे ही होगा में भी ऐसे होगा तो ये मांगलिक कार्य है इस प्रकार के करते हैं कभी तो यहाँ ऐसे ही करते देखा सुपारी का ऐसा नहीं होता है। सुपारी चढ़ा भी, जाए। जो भी जाएगा ऐसे पान पूग फल और मंगल मूला ये सब मंगल के मूल है ऐसे भी कह सकते हैं और वैसे जो ये मांगलिक वस्तुएं जो मूल के माने जड़ कुछ जड़ इस प्रकार की जहां कोई हो वो भी मांगलिक हो तो सकते हैं अक्षत और उसके बाद अक्षत वन चावल उनको अक्षत कहते हैं लेकिन अक्षत वे चावल हैं जो टूटे ना अक्षत के टूटे अक्षत के न टूटे हो जब न टूटे हो तो तो चावल अक्षत अच्छा है अगर टूटे हुए तो अक्षत अच्छा नहीं है छत है तो अक्षत अच्छा जो है तो वो मांगलिक हैं नहीं तो छत टूटे हुए चावल का अच्छा अंकुर अंकुर के माने जैसे दाल वगैरह जो है इनके सबके जो बो दिए गए उसके बाद में उन्या करके अंकुरित हो गए तो अंकुरित इस प्रकार की वस्तुएं जो है वो, वो, अंकुर तो तो वो चना दाल इत्यादि वो सब अंकुर भी फिर मांगलिक वस्तु बनी गई और लोचन के माने गोरोचन गोरोचन के यहाँ लोचन संक्षेप में कर दिया गोरोचन भी जो हो तिलक लगाने के कार्य आता है एक प्रकार का वो हो रंगीन कुछ कुछ लाल कुछ पीला जैसा तो वो पदार्थ इस फिर में लगा देते हैं तिलक के लिए वो गोरोचन है गोरोचन एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जो कि बड़ा महंगा होता है आजकल प्रयोग बनी आता मिलता भी नहीं लेकिन अपने शास्त्रों में गोरोचन शब्द का प्रयोग होता रहता है आवाज कल उस गोरोचन के स्थान पर रोचना है, है रोरी और उसमें वो ये, रोरी के साथ में ये जो चूना मिला करके और उसको जहां लाल कर लिया गया उसको मिला के दही के साथ में चूना मिलाया लाल लाल हो गया या बनी बनाई रूरी आती है उसी को गोरोचन कहते लेकिन वो गुरोचन है नहीं गोरोचन के स्थान में प्रयुक्त होने वाली वस्तु लाजा मैंने लाई गेहूगी जैसे लवा जैसे कहते हैं वो चावल को भून करके बना लिया गया लवा बना दी गई वो भी मांगलिक वस्तु है मंजिल मंजरी मंजिल में वो सुंदर मंजरी मंजरी जैसे तुलसी की मंजरी और उसमें पत्ते भी एक पुष्प हो पत्ते और मंजरी सहित पत्ते तोड़ लिए गए और वो थाली में रखे हुए वो भी मंगल के मूल है मंजरी शब्द प्रयोग किया जा सकता है आम के भी मंजरी हुए। आम के भी जो मंजरी उसकी है उसको भी।, उसको भी हो सकती है उसमें इसलिए मंजूर मंजरी तुलसी ये तुलसी इस प्रकार के मंजरी तुलसी वो भी सब पदार्थ है इतने तो मांगलिक पदार्थ ये हुए जो कि थाली में सब सजाए गए लेकिन उसके अलग थाली के बाहर कलश सजाया गया तो कलश भी मांगलिक वस्तु है एक कलश उसमें जल भरा हुआ है आम के पत्ते लगे हुए है जिसके ऊपर नारियल रखा हुआ है दीपक रखा हुआ है इस प्रकार के जो वो है वो हो वो भी एक मांगलिक बस वस्त इसलिए कहते हैं छूहे पुरट घटे मांगलिकोना सोने का घड़ा सोने के घड़े के घट बनाये और फिर उसके ऊपर छूह के माने वो सोने के घड़े तो वैसे सुंदर है लेकिन उनके ऊपर हल्दी से चारों तरफ लगा करके उनको रंगा गया है इसलिए उसको कलश को छू सु कहलाता है छेमन रंगना सुहे प्रत छे हुए सूह प्रत घट सहेज सुहाये बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं वो भी और ये घड़े तो कैसे हैं? ये उपमा किसी अपनी उपमा दिखाते बताते हैं कि कैसे है कि मदन शक्न जन नीर बनाए जिसे कामदेव के पक्षी ने घोसला बनाया अब घोसला बनाना घड़े की तरह से घोसला का कौन है यहाँ पर इसके माने है शकुन से तात्पर्य है वो जो बया पक्षी जो बया पक्षी घोसला घड़ा ऐसा बना देता है जैसे ते पेड़ तो में एक घर लटक रहा हो गोल गोल ऊपर सराइय उसके भीतर घुसने का छोटा और उसके भीतर चारों तरफ से बड़ा सा तो बस ऐसी समझो बस तो जैसे ये तो बना देते हैं, यही पक्षी है साधारण पक्षी है तो उसने इस प्रकार को बना दिया घोसला लेकिन अगर कामदेव जो उसके पक्षी है तो वो पक्षी बहुत सुंदर होंगे और फिर घोसला बनाएंगे तो और अधिक सुंदर होगा तो मानो कहते हैं तुलना कर लो की ऐसा सुंदर कोई कलश जैसे मना बना हो वैसे बना। होना सगुन बखानी सुगंधित हैं कि जिनका वर्णन नहीं कर सकता एक तो सुगंधित पदार्थ और तो जिनका तो जिनके के साथ में सगुन की भी बात हुई माने सगुन सुगंधित पदार्थ तो ऐसे भी हो सकते है जो उनको सगन में न उनका आता हो वाले न इसलिए कहते है तो सुगंध वाले पवित्र रानी ये पवित्र और उस समय मांगलिक इस प्रकार के सुगंध जैसे चंदन जो है वो चंदन चंदन की सुगंध जो मांगलिक सुगंधे तो सुगंध के पदार्थ बहुत से इकट्टी गए और मंगल सकल सजन सब रानी इस प्रकार से मंगल की सामग्री सजा उसमें सब सहायता कर रही हैं इस प्रकार से ये है तैयारी तो हो गई कुछ लोग कहते है की समित्रा जी और कौशल्या जी दोनों सभी बहने महाराज दशरथ कौशल्या जी के विवाह करने का निश्चय किया तो उस समय ये बात उड़ गई और किसी तरह से रावण को भी पता चल गई कि कौशल्या से जो पुत्र होगा वो रावण को मारेगा तो रावण ने घड़ी तैयारी शुरू कर दी कि न कौशल्या के व्यवहार दशरथ से हो बचपन का उपाय सोचने लगात ने कौशल्याण करा दिया अब जब वहाँ बारात पहुंच गई तब क्या करें तब तो उनके पिता ने कौशल्या के पिता ने जो उनसे छोटी पुत्री थी सुमित्रा उसका व्यवहार महाराज दशरथ से कर लिया जब वो हो गया उसके बाद और महाराज दशर के बड़े सम्राट थे बड़े शक्तिशाली राजा थे इन्होंने पता लगवाया कि लगवा को तो विवाद्रा से कर दिया गया लेकिन कौशल्या का भी तो पता लगाना चाहिए क्या हुआ तो जब ढूंढ़ी नहीं कौशल्या का पता लगाया गया तो जहाँ कहीं उसने उनको छिपवा दिया था वहाँ लोग गए और जो कौशल्या की रक्षा मन उसे करके कर रहा था जिसके की कंट्रोल में नियंत्रण वो कहीं सो गया लापरवाही हो गई तो घूमने वाले जो गए थे तो कौशल्या को वहाँ से उठा लाया पहुंचा तो दिया दशरथ पहुंच तो तो इनका, तो तो इनका भी इसलिए फिर दशरथ जी ने उनका पता भी लगवाया कौशल्या जी का इसलिए फिर कौशल्या जी का विवाह भी कर दिया गया अब बताओ कौशल्या बड़ी रानी हुई किसान बड़ी रानी हुई दोनों का दुआ हो गया लेकिन फिर भी चूंकि तो कौशल्या जी कार्य पहले मुझसे किया गया था कि इनका जन, इनके दशरथ जी से दवा हो गया इससे बड़ी रानी वही रही महारानी कौशल्या तो सुमित्रा उनकी छोटी बहन थी उसी प्रकार से छोटी ही रानी रही इस प्रकार की व्यवस्था हो गयी तो ये उस समय पुराने जमाने प्राचीन काल में कैसे करके पुकार तुलसीदास तो जी को ये बातें अच्छी नहीं लगते है कहते तो ये सब बेकार की बात दो विवाह हुए चार विवाह हुए और कैसे विवाह हुआ कैसे नहीं विवाह एक हुआ की दो हुआ कि बड़ी थी की छोटी थी अरे ये सब चीज कोई तो अध्यात्मिक उसमें रहस्य हो तो खोजो देखो तो ठीक तो तो है उसको कटाने लाओ लेकिन जब उसके तो पीछे कोई आध्यात्मिक प्रसंग न हो तो ये सब तरह की बातों को मनोरंजन की बातें करने से कटा जाता तो तुलसी राशि इस प्रकार की बात नहीं करते ही होंगी कहा लेकर मंगल सकल सजे सवरानी सबरानिया मंगल प्रकाश समझ रची आरती बहुत विधान फिर कहते है तो फिर आरती सजाई गई को और तरह तरह से सजाई गई सब प्रकार सजाने के लिए कभी कभी आजकल जैसे देखते हैं आरती सजाई गई तो उसमें आरती में इधर की तरफ इधर की तरफ बना करके लकीर उसके आते की बनाकर करके और उसका पीला करके उसको थाली को सजा दिया बीच बीच में कहीं कुछ सजा इस प्रकार से कहते हैं की आरती की थाली जो वो तो सुंदर बहुत प्रकार से के सजाव तैयार की गई मुदित करें कल मंगल गाना है और सब जो है सब मुदित है बात वो तो बार बार कहनी पड़ेगी कि सब प्रसन्न है सब प्रसन्न है मन की बात को सब बताते रहते हैं मोद है प्रमोद है प्रसन्नता है मुदित है, आनंदित है। हैं आनंदित हैं ये तो सर है ही है इसलिए वो करके फ्री सबकारी कर रही हूँ तो प्रसन्नता के कारण बड़ा सुंदर सबकारी हो रहा है सब सुझाव बहुत सुंदर हो रही है इस तरह से सब मांगलिक वस्तु तैयार की गयी थाली तैयार की गयी और कनक थार भरे मंगलन कमल करण रात माता जो है कौशलिया है वो हाथ में सोने की थारी जिसमे मंगलिक सब सामान है वो सब दिए हुए हैं और कमल करण है उनको भी बता दिए उनके हाथ भी देखो तो उनके हाथ कमल के समान सुंदर हाथ सुंदर हाथों में सुंदर थालियाँ दिए हुए मन से बहुत प्रसन्न भगवान राम का दर्शन करने की तैयारी हुई और चली तो परिचयन पर इस प्रकार से बहुत प्रसन्न होकर के प्रसन्न करने के लिए माँ चली और पुलक पल्लबित दात और आनंद के कारण शरीर कुलपित हो रहा है इतना रोमांचित हो रहा है माना शरीर रोमांचित है मन प्रसन्न है इस प्रकार की साथ से आरती मंगल के साथ चल करके तैयार। जा अब ये तो आनंद का समय तो है, है। तो आप समझते हो गे की तुलसीदास को कम आनंद नहीं जिसका की वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी का जब आनंद जब ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है आसमान तुलसीदास जी का जब आनंद बढ़ता है तो उनको कविता उनकी जो है आसमान छोने लगती है नहीं? वैसे तो साधारण बनन चलता है और जहाँ तुलसीदास ज्यादा प्रसन्न हुए तो फिर उनकी कविता आकड़ा धूप धूम नयु शाम घमंड मनु मन बला मनु कर सही मन जुल मणिमय बंदन मनहु पाकर चारु चकल जन दम कही धामिनी द्वंदन गरजन घोरा मोरा सुरसुगंध जाचक चाटक बारी सुखी सकल शशि पुर मर नारी सनौ जान गुर आय सुना पुरप्रवेश रघुकुल मणिकीना सुमिर शुभ गिरिगन राजा मुदिक मही पत तो सहित तो समाज होनी सगुन बर सही सुमन सुर दुन्दुगि बजाय दुबुदू नही मुदिक मंजल मंगल, मंगल गाये राम सब धूप धूम नभ में समय जो है वो जैसे धूप बत्तियाँ जलती हैं अगर अगरबत्तियाँ जलती हैं तो वो सब खूब वो भी जलाइए वो भी मांगलिक वस्तु हैं और सुगंध करने के लिए उनको सब सबको जलाया जाता है सुगंधित वातावरण बने तो सब जलाये तो उनसे धुआं निकला अब देखो यहाँ तीसरी बात की कविता शुरू हो गई विशेष रूप से कविता तो सब है लेकिन उसमें देखो धुआं कितना निकला कितना निकला कि आकाश में बादल छा गए धुएं के कारण से नव नेचक भय नेचक ने निकाला आकाश काला हो जाए जो उसको बादल धुंगा जाए तो आकाश काला हो जाता है उसे काला हो है अब देखो अब सही उड़ा के आकाश में बादल छा गया हो और, धन, धन और, का और काले बादल घिरेमंडल घिरे हो इस प्रकार के जैसे बादल आ गए हो ऐसा सावन आ गया अब फिर क्या हुआ की सुर पर सुमन माल सुरसा ही देवता लोग आकाश में कल्प्रश्य के फूल बरसा रहे हैं तो वो बस वो कैसे तुलसीदास को दिखाई दिए की वो सब कल्प वृक्ष के सफेद फूल है और सब जब देवताओं ने आकाश में बरसाए तो उड़ रहे हैं आकाश में फूल तो कैसे दिखाई दिए मनो बलाक अवल जन कर सही बलात्मे न बगले जैसे बरसात में बगले उड़ने लगते हैं वो फूल बगलों की तरह से उड़ते हुए तुलसीदास को दिखाई दिए मन कर मन को मन को आकर्षित करने वाले लोग ध्यान देते हैं आल ऊपर की तरफ तो तब देखते हैं की देवताओं ने फूल बताए बगले की तरफ उड़ रहे हैं बड़े सुन्दर लग रहा है और मंजिल में बंधन वारे और राजभवन में बंधन मार्ग कुछ सजाए गए है बंधन मार्ग बार जो है वो तो मणि मणिमय बंधनवार मणिमन मणि वैसे तो बंधन मार्ग आम के पत्तों के बंधन मार्ग बांधे जाते हैं लेकिन यहाँ आम के पत्ते मणियों के बनाए गए पहले मणियों को काट छांट करके आम के पत्ते बनाए गए और फिर मणियों को डो में बांध करके बंधन मार्ग बनाए गए तो बंधन भारत कुछ चमक रहे चमक रहे बंधन बार लगे हुए हैं, और मनोह पात्र अब ये बंधन भार कैसे दिख रहे हैं मनो पात्र मान इंद्र इंद्र धनुष जैसे दिख रहा हो जब बरसात में इंद्र धनुष भी दिखाई देने लगता तो है तब यहाँ इंद्र धनुष क्या है ये बंधन बार जो है माने निशासक था उसका नाम का था उसको जो मुख्य निशासक था संग्राम में वो था जम्घाई जैसे किसी व्यक्ति को आलस्य आता तो जमघाई लगती है ये जम्हाई नाम का निशासक जो था वो समुदाय प्रबल था इंद्र को आप जानते मन के अधिष्ठा तो देवता इंद्र जब जम्हाई आती है तो क्यों आती है मन में आलस्य लगता ये आलस्य रूपी निशाचर आया और जम्हाई उसका सेना और अब इंद्र की लड़ाई इस आलस्य से होती आलस्य की सेना से होती उस तो सेना का सेनापति कौन है जम्भा आना जैसे जम्भाई आने लगी तो आलस्य आने लगा इंद्र की ओर लड़ाई हुई तो वो मरा गया मरते मरते इंद्र इंद्र मारा उसके तो वो से कट गया मर गया वो तो उसके भाई थे बहुत से वे लोगों ने होकर इंद्र की प्राप्त नहीं कर दिया उन्हीं उन्हीं में से एक भाई का नाम था बल एक का नाम था पाग एक का नाम था एराई जब आलस से आता है तो, तो उसके बाद चढ़ाई आती है शरीर में अड़ाई लगती है तो हाथ सब कर घुमाता है एड़ाई लग रही है तो वो एक, एक पाप था पाप के माना यह है की बस आँखें बंद होने लगी शरीर हिला करने लगा इस प्रकार तो का एक निशाचर था ये निशाचर का फिर इंद्र ने इनको सबको मारा तो ये एनआई को भी मारा इसको जो है ये है फल्कों का झकना और शरीर का ढीला होना शिथिल होना गिरना ये सब जो उसके साथ में जो आता है ये सब के सब इंद्र के शत्रु हैं और सब निशाचक है जिन लोगों को ये कथा जो लोग सुन लेते हैं अभी अपने तो संशय को सुना भी पुराणों में इसका फल दिया हुआ है कि जो लोग इंद्र की और इनकी असलों के संग्राम जो हुआ और उसका खुद विस्तार संपर्क नहीं है उसका जो कथा एक बात को सुन लेता है उसको फिर आलोच नहीं आता है। वो जो वो अपने सावधान रहता है सजग रहता है ये सब उसमें सामर्थ उसमें इस प्रकार के जाती है ये निशाचर व्यक्ति के बुद्धि में इस प्रकार उठा करके जिन लोगों को आलस लगता है तो बड़े आनंदित होते हैं कहते हैं ये निसाचर आगे बहुत अच्छा होता है आप खूब मी भाई खूब खड़े रहेंगे सोते रहेंगे है हाँ, तो उसमें बड़ा सुख मिलेगा तो ये निशाचर आते हैं तो सुख देते ही आते हैं कहते हैं हम तुमको बड़ा सुख देंगे ऐसा हमको प्रलोभन देते हैं लेकिन ये जीवन की हानि करने वाले साथ कहते हैं कि ये ये नाना प्रकार के निशाचर है उनमें से यह भी जैसे रावण है ये भी निशाचर है तो मोह है और कुंभकर्ण है तो ये भी अभिमान है ये भी निशाचर है तो ये सभी निशाचर है मोह अभिमान हो काम हो क्रोध हो लोभ हो, हो मोह हो ये पर निशाचर सब निशाचर हैं, सब भयंकर शत्रु हैं और उन्हीं में से निशाचरों में से आलस्य है जमकाई है निद्रा है, नित्रा है लापरवाही है, है ये सब भी निशाचर है जब तक कोई व्यक्ति इनसे इंद्र की तरह संग्राम नहीं करेगा तब तक इनको मारा नहीं जा सकता पहले तो जैसे मोह है तो मोह को पहले तो कोई व्यक्ति समझे कि भयंकर राक्षस है निषाचर है इस मोह से हमें बचना चाहिए और उससे युद्ध करें, जैसे भगवान राम ने राम से युद्ध किया ऐसे कोई अपने मोह से युद्ध करे मोह से छुटकारा मिले लेकिन उसके पहले मोह क्या करता है मोह व्यक्ति को मोहित करता है और अपना जो प्रभाव उसके अंदर ऐसा व्यक्ति के अंदर दिखाता है वो ऐसा बुद्धि में समझा देता है बात को बैठा देता है कि बिना मोह के तो कुछ जीवन है ही नहीं अगर मोह है तो जीवन बहुत अच्छा है दो व्यक्तियों की आप कल्पना कर करो एक व्यक्ति वो है जिसको की मोह है और एक व्यक्ति वो है जिसको की मोह नहीं है तो संसारी लोग जिसको कि मोह नहीं उसकी निंदा करते हैं अरे क्या आदमी है बिल्कुल बेकार है क्यों अरे नहीं से माया नमो। नदमी तो कौन है जिसको माया मोह तो ऐसा क्यों सोचता है ये मोह का प्रभाव ये राक्षसों की एक विशेष प्रवृत्ति ये है कि ये जब आते हैं तब अपने आप को बड़ा अच्छा बताते हैं। लेकिन ये जो है सबके सब बड़े भयंकर होते हैं सब जीवन का नाश करने वाले होते ऐसे ही आलस से प्यारिये भी जो है ये जमराई है आलस है शीतिलता है आंखों का झपकना है सिर का लटकना है शरीर का झूमना है ये सब देखना जो है ये भी निषाचर है और निशाचरों की सचैना है मन बड़ा अच्छा लगता है कैसे अच्छी रही है कैसा अच्छा लग रहा है ये तो खूब तो अच्छा लगता है लेकिन सब घातक शत्रु विनाशक इसलिए ये अब जिन लोगों को ये मन में विचार आएगा कि तुलसीदास करे मनों की पात्र चाप सुनारे तो पा, पाक पात्र शब्द आएगा तो लोग बात पूछेंगे भाई ये पात्र बात बताएंगे पात्र इंद्र तो ये पूछेंगे इंद्र को पात्र क्यों करते हैं तो तुलसीदास की पूरी कथा नहीं सुनाते लेकिन कहा नाम इंद्र का दे करके उस कथा की तरफ संकेत कर दिया कि वो कथा भी प्राण में जहाँ कहीं आई हो उसे देख लेनी चाहिए कल्याणकारी उपयोगी है, है जीवन के लिए इसलिए कहते हैं मनु कहा इंद्र ने जैसे कि इंद्र इंद्र धनुष्य बन गया हो उनका बंधनदार बांधा हो इस प्रकार ऐसी हो गया और प्रगति जो तो नहीं अचानी ने नहीं है। और कहती स्त्री वो हो छज्जों के ऊपर मकानों के ऊपर आती हैं और आकर के झांक करके देखती हैं कि नगर कैसा सजा हुआ है ये भी देखती है कि बरात बाजी बचते हुए उधर से आ रही है तो वो बार बार आकर देख के देखती है झाँक फिर भीतर चले जाते हैं और फिर कहती हैं कि बरात नहीं आई अभी बाजे बच रहे हैं अभी नगर है। की तैयारी हो रही है फिर भीतर चले जाती फिर आकर के झाँक जाती है तो कहते तो हैं की स्त्रियों का बार बार इस प्रकार ऐसी आना और झाक झाक करके चले जाना कैसा लगता है पर कहीं तो रहे अटन पर अटारियों आरोप स्त्रियाँ इस, इस प्रकार करती है चारो चक्कर नहीं ऐसा लगता है कि माने बिजली चमक रही हो चारो चक्कर मैंने बहुत चंचल बिजली जैसे चमक रही हो इस प्रकार ऐसी वो हो स्त्रियाँ पर आती है और जाती है चमक हैं चमकती फिर कहते हैं की धुंदु गर्जे गर घोड़ा और जो धुंध भी नगाड़े बज रहे हैं वो कैसे लगते है धन गर्जे घोड़ा अब बादल इतने आ गए है और सावन के बादल आ गए है तो उनको गर्जना भी चुटाइए तो गर्जनी की आवाज क्या है जो नगाड़े बज रहे हैं, बागे बज रहे हैं, वो मानो मेघों की गर्जना है और जाचक चाचक दादुर मोरा और वो तो समय जो जाचक लोग इकट्ठे हो गए हैं, वे कैसे हैं चातक दादुर और मोर की तरफ है बरसात के दिनों में चातक पक्षु भी वो भी बोलता है दादुर मेढक वो भी खूब बरसात में बढ़ जाते हैं वो भी ट्रैक्टर करने लगते है मोरा मोर वो भी बरसात में बोलने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो है कई समय जो तो है, है वो जो बंदीजन है जो कुछ प्रशंसा करने वाले हैं, ये यशदान करने वाले हैं वो तो चाचक के समान है वहाँ पर मित्र लोग इत्यादि हैं, वेद पाठ करने वाले हैं वो मेढक के समान है और जो वहाँ पर नाचने वाले हैं स्त्रियाँ इत्यादि है, है तो और लोग है वो नाच रहे हैं वो मोर के समान है ये सभी करते हैं इस प्रकार ऐसी बर्सा ॠतु आ गई और सुर सुगंध बरसाई बारी अब सामुन के बादल में पानी न बरसे तो भी क्या विद्याशोभा तो पानी बरसा बनो तो पानी बरसा तो यहाँ पानी बरसने ये सबका चीज है जैसे की सुर सुगंध आकार के देवता लोग सुगंधित जल उस समय बरसा रहे हैं वो सुगंधित देवताओं का बरसाया हुआ जल मानो मेघं से पानी बरस हो इस प्रकार ऐसी दिखाई दिया और सुखी सकल सशि को मर मारी अब जब पानी बचता है तो धूम पर क्या होता है कि खेती जो है खूब लहलाने लगती सावन के समय में अगर धान पहले से बोया हुआ हो और वो अंकुरित हो आ गए एक बालिश दो बालिश का बड़ा बड़ा हो गया हो और फिर का पानी ऊपर से बरसे तो उसके ऊपर जब पानी बचता है तो खूब धान लहलाने लगती है हवा चलती तो तो है पानी बचता है तो धान तो बड़ा प्रसन्न जैसे होता है तो जैसे धान की प्रसन्नता हो लहला रहा हो इस तरह के इस समय जितने जो नगर के स्त्री पर उस जितने हैं वो धान की तरह से हैं और सुखी सकल सुखी तब तो देखो जितने सावन के समय में मेघ आना और वर्षा होना जितना जितना उसकी जो जो बस्तें हो सकती है उसके उन सबकी तुलना इस समय की जो तैयारी है राजभवन में भगवान राम के आने की उस तो समय उनकी सबकी तुलना कर बस यहाँ तक जो तुलसीदास जी की मालोकमा कहो जो इस प्रकार ऐसी रूपक अलंकार है वो इस प्रकार से रूपक अलंकार पूरा कर तो उनका वर्णन ये उनका विशेषता यह ऋषि रात जी की प्रसन्नता का सूचक है उन्होंने इस प्रकार ऐसी उस तो समय की सुन्दरता का वर्णन जो राजभवन में हुआ था वो तो सबका सबका कर दिया हर आज की तथा सुनाते हैं तो क्या हुआ है जान गुरु आयुषुद्दीन है समय जान करके मैडम तो नगर के भीतर प्रवेश करने का समय आ गया है ऐसा समझ करके बशिष्ठ जी ने आज्ञा दी महाराज दशरथ को कहा की हाँ नगर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं तो नगर में सप्ताह और स, है। नगर में रघुकुल मणि भगवान श्री राम जी नगर में प्रवेश किया महाराज ने भी नगर में प्रवेश किया फिर सारी महाराज जो नगर में प्रवेश किया अब बारात नगर में प्रवेश करके नगर के भीतर बरात चल रही है चल रही है आगे बढ़ रही है बढ़ रही है तो नगर में क्या हो रहा है बारात आगे जा रही है तो कहते हैं सुनिये संघ गिर गणराजा जैसे महाराज दशरथ तो नगर में प्रवेश करते हैं तो सुन क्या करते हैं स्मरण करते हैं संघ गिरजा और गणराजा मानव शंकर पार्वती जी का स्मरण करते हैं और गणराज गणेश जी का स्मरण करते हैं इनकी सखी स्तुति करते हैं और उनको उनका नाम देते हुए नगर में प्रवेश करते और मुजित तो महीपत सही समाजा तो महीपत महीप महाराज दशर वो भी मुजित है प्रसन्न नहीं तो जिसका भी वर्णन करेंगे तो प्रसन्न को बताना पड़ेगा कि सब प्रश्न में सब प्रसन्न है तो महाराज दस भी में है और इस प्रकार से उनका नाम देते हुए देवताओं का नाम देते हुए उनका स्टाइन करते हुए नगर में प्रवेश किया और समन शुद्धी बजा बजाएं नाना प्रकार के सबुन होते जाते हैं आकाश में देवता लोग नील बजा रहे फूलों की वर्षा कर रहे हैं ये नजर में बराब कर लेकर और विभुत बदुर नाचे मुझे विभिन्न बदुर नाचा मैंने जो है वो देवान बनाए आकाश में नाचा और मुझे मंजिल मंगल गाय है और वो गाड़ी गा रहे हैं नाच रहे हैं उसका तो सत्ता वर्णन कर दिया इस प्रकार ऐसी देवता लोग फूल रहे हैं दीवांगना जो है नाच रही है जा रही है इस मंगल की सूचना है आगे के प्रात आगे बढ़ती है माँ का सूत्र बंदी घटना कर नहीं जा सकते हैं बिमल दे दो पानी तो जैसे लोगे दस जस सुनी सुमी विपुल जाने महामुद मनुष्य सुनि तब राये जुहारे भये धारीोचन शरीरा मधु चकुर हर कहीं निरथ कु एक दुन न सुखारी यही सुख नहीं दे तो सुख आये राज द्वार मुझे महासुपरिछन कर कुमार इतिहास समुद्र की जय सुमान की जय की अभी बारात का नगर में प्रवेश होना और नगर के रास्तों से पार होते होते राजभवन तक जाना उस मार्ग में जहाँ जो कुछ वर्णन स्थिति हुई उसका वर्णन हो गया तो मागध सूद बंदेगर ये मार्ग है सूर्य बंदी लोग हैं नट हैं ये सब के सब जो है ये नागर है तो ये सब ये सब गाँव है जिसके उन उजागर ये सब लोग कर रहे जय जयकार बोल रहे और जय धन विमल वेद बरबाणी जय जय कार की ध्वनि हो रही है और विमल वेद बरबाणी वैदिक पाठ हो रहा है वैदिक मंत्रों को उच्चारण होता जाता है वो परम पवित्र है शुद्ध है उसका उच्चारण कर रहे हैं और दस जैसे सुनिए मंगल वाणी और दसों दशाओ में मंगल की वाणी सुनने में आती है सम मंगलिक शब्द जय जयकार जैसे है इस प्रकार से बोलते है सम मंगल में मंगल से शनि हुई दसों दिशाओं में वेद सुनाई पड़ रही इनकी जगह पड़ रही है इस प्रकार ऐसी बता चुके हैं है। वो सब बाजे बसते चले जा रहे हैं बरात के साथ साथ आगे बढ़ रही है नगर नगर लोग अनुरागे नग में और नगर में भी नग में देवता और नगर में लोग अनुरागे मान सब प्रेम से तरफ आसाशी देवता लोग भी बरात देख रहे हैं और वो उनके हृदय में प्रेम कुछ रहा है और नीचे नगर में भी नगरवासी लोग भी बरात को जाते हुए नगर में देख रहे हैं वो भी बड़े आनंदित तो है और बने बराती वर्णन जाने बराती खुद अजे बजे हैं तो उनका सत्या वर्णन क्या किया जाए वो तो बहुत ही सुंदर सबके सद सब है और महामुदित तो मन सुख नत्य सब जितने बराती है वे महामुदित तो मन अरे ये अयोध्या लोग भी बरातियों को देख मुदित है लेकिन बराती लोग तो गए और भगवान राम का जो देखा है उनके आनंद का क्या ठिकाना ये तो है, जैसे कि कोई भगवान का भक्त हो और भगवान के आनंद को प्राप्त हो जाए तो उसका आनंद तो आनंद है ही है और फिर ऐसे भक्त को ऐसे संत को देख करके कोई दूसरा आनंदित हो अरे तो बड़ा महासंत है भगवान का बड़ा भक्त है और उसको देख कर भी प्रसन्नता हो तो दोनों की प्रसन्नता में ठिकान कर वैसे एक तो बराती वो बराती लोग जिन्होंने स्वयं वो बरात देखी स्वयं भगवान राम सीता जी का विवाह देखा और वो दूसरे लोग अयोध्या जो की उन बरातियों को देखा तो कहते महामुखी तो मनु वो तो ब्राती लोग इतने प्रसन्न है तो की उनके हृदय में सुख समाता नहीं वो तो बहुत तो जो हारे अत्यतवासियों ने क्या किया जब महाराज को देखा तो हुए सबसे आगे महाराज आ रहे हैं तो महाराज दशरथ जी को तो जो हारे के मैंने उनको प्रणाम किया मैंने झुक करके उनको प्रणाम करना जो हार वासियों ने महाराज दशरथ को पहले प्रणाम किया देखक रामायण भय सुखारे उसके बाद फिर महाराज दशरथ के पीछे पीछे चारों भाई चले आ रहे थे भगवान राम भी देखते जब भगवान राम को देखे कब क्या हुआ देखक रामायण भय सुखारे भगवान राम को देख करके आनंद उठोगे महाराज दशरथ को देखते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं उनके ऐश्वर्य को देखते हैं राजा है सम्राट है महाराज है ऐसे समझ उनको प्रणाम करते हैं भगवान राम को देखते है तब तो भगवान का सुंदर स्वरूप देखकर आनंदित हो जाते है और निछावर मनिगण चीरा और फिर भगवान राम के वे निछावर करते हैं मनियों से निछावर करते हैं चीर के मन वस्त्रों से इनकी निछावर करते हैं मन इन वस्तुओं से धन से मूल्यवान वस्तुओं से प्रेम से निछावर करते हैं उनको बांट देते हैं और बारी विलोचन गलत शरीरा उनके नेत्रों प्रेम के कारण बारी आ गए हाथों में प्रेमाश भी आ और शरीर कुल्पित हो गया है उनका नगर वास प्रसन्न और आरती करेंगे मुदी पुत्री और नगर की स्त्रियाँ जो वो तो जब बरात निकलती है तो आरती करते हैं भगवान राम की आरती करते हैं तो नगर की स्त्रिया भी आरती तो तो इस प्रतीक्षा देखे की बरात इधर से निकलेगी जब इस बार से सड़क निकलेगी तो उनसे आरती करेंगे तो नगर की सब स्त्रिया आकर के दोनों तरफी ठड्डी हुई थी वो सर आरती कर रहे हैं और हर सही मेरा कुमार बचारी और चारों उनको देख करके भगवान राम भरत लक्ष्मण शत्रुघन इन चारों को देख देख करके सभी तो स्त्रिया बहुत पसंद हो ये चारों पुत्रों को देख करके तो बहुत नहीं राजकुमार चारों को देख करके लेकिन उसके बाद वे स्त्रियाँ क्या करते है? हैं वो इतनी हिम्मती है कि जहाँ वो पालकिया चली जा रही है उनके सीताजी त्याग के उन पालकियों के पास पहुँच जाते और उनको क्या करते है सीबिका सुबह उहार उहारी उन पालकियों के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं ऊपर से उहार उनको कहते हैं वो भी बड़े सुंदर है तो उन सुंदर उहारों को उभारी उभारियों ऊपर उठाते हैं और फिर देखती, है। देखती है की भीतर जी विराजमान हैं। कहीं किसी पालकी में देखती हैं कि वहाँ पर जो है और दूसरी जितनी की भी है मांडवी स्वृति प्यारी वो भी सब वहाँ तो उनके सबके सब देखती है। देखते हैं और देख देख कर देख जो लैंगन हो सुखारी वो सब पहले देखते अभी ये राजभवन में जाएंगे भगवान राम तो भाग तो में जाएंगे वहाँ उनकी आरती होगी तो भाग में आरती होंगी और ये सब बच्चों की सब माता देखेगी तो भाग में देखेंगी ये जो नगर में बात करने वाली स्त्रियाँ है ये तो सब पहले ही देख लेते हैं नगर के रहने वाले जितने भी पुरुष है वो पहले ही भगवान राम में चार कर लेते हैं उनको सबको पहले ही सब सुख प्राप्त होगा यही जो सब देख आए राजकुमार तो भगवान राम नगर वासियों को सबको सुख देने वाले है इससे सबको तो सब मिठावर इत्यादि करते हैं आरती करते हैं तो समय भी सब प्रसन्न हो जाते हैं और तो सब ये इस प्रकार की स्त्रिया भी जाती है तो उनको भी सुखी हो जाते हैं बराती लोग नगर वासियों की सुखी करते हुए राजभवन के सामने चले जाते हैं तो आये राजद्वार मैंने राजभवन के दरवाजे तो पर राजभवन दरवाजे पर रुके फिर वहाँ पर भीतर थोड़ी घुस्से चले गए वहाँ दरवाजे में रुके अब तैयारी हो रही थी वो परछन वो सब होने लगी तो मुद्दे माँ के परीक्षण करेंगे वो माताएं की का कर खड़ी हुई थी वो भी जब भगवान राम पहुँचे तो पर कुमार अब यहाँ क्या हुआ था कि तो भगवान राम अपनी सवार से उतर करके नीचे खड़े हो गए पालकियाँ रख दी गयी पालिकियों से जो पुत्र आई थी चारों वो भी पालकियों से वही निकाल दी गयी अब पालकियाँ दरवाड़ी कटी जायेंगी वही भारी रोक दी गयी और वो भी सब उतर और उतर, उतर करके भगवान राम के साथ जैसे सीता जी ऐसे सब के साथ उनके बधुए पुत्र और उनके साथ चारों पुत्र बधुए वो सब दरवाजे पर चारों खड़े हुए हैं और उनसे चारों की शक्ति एक साथ अच्छा हुई शक्ति आरती की अब इसी का बराम आरती करके भीतर कैसे ले जाते हैं वहाँ से होता है तो सबका नान्याघुपते हृदय शु सक भरा भक्ति ये कुमन मे काो सरिमु मनुषं Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram.